देवी भागवत ग्यारहवा स्कंध भू शुद्धि तथा प्रातः काल का वर्णन नारद अब संध्या की विधि का क्रम बतलाते हैं केशव आदि नामों का उच्चारण करके आचमन और प्राणायाम करने के पश्चात संध्योपासन में प्रवृत्त होना चाहिए वे नाम इस प्रकार है केशव नारायण माधव गोविंद विष्णु मधुसूदन त्रिविक्रम वामन श्रीधर ऋषिकेश पद्मनाम दामोदर शर्षण वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध पुरुषोत्तम अधोक्षज नारसिंह सिंह जनार्दन उपेन्द्र हरि और श्री कृष्ण इन चौबीस नामों के पूर्व में ओंकार और अंत में स्वाहा और नमः लगाकर उच्चारण करके आचमन करना चाहिए तत्पश्चात ओम केशवाय नम ओम माधवाय नम ओम नारायणाय नम इन तीन नाम मंत्रों से आचमन करके ओम गोविंदाय नम ओम माधवाय नम इन दो मंत्रों से हाथ का प्रक्षारण करें मधुसूदन और त्रिविक्रम इन दो नामों से अंगूठे के मूल द्वारा ओठ का तथा वामन और धीवर इन नामों से मुख का सम्मार्जन करें ऋषिकेश का उच्चारण करके बाएं हाथ का पद्मनाभ से दोनों पैरों का दामोदर से मस्तक का बीच की तीन अंगुलियों से अंगूठे अंगूठे और अनामिका का, का द्वारा दोनों नेत्रों का अधोक्ष और नारसिंह इन दो नामों से दोनों कानों का अच्छुत का उच्चारण करके कनिष्ठिका का और अंगूठे द्वारा नाभिका जनार्दन से हाथ के तलवे द्वारा हृदय का उपेंद्र से सिर का एवं ओम हरे नमः, ओम कृष्णाय स्पर्श करना चाहिए विवेकी पुरुष दाहिने हाथ से जल पीते समय उसका बाय हाथ से भी स्पर्श किए रहते हैं पीने वाला जल तब तक शुद्ध नहीं समझा जाता जब तक बाय हाथ का स्पर्श न हो आचमन करते समय हाथ की मुद्रा गौ के कान के समान होने चाहिए एक मासा जल पीने का विधान है दाहिना हाथ हो अंगूठा और कनिष्ठा का ये दोनों अलग अलग हो तथा बीच की तीनों उंगुलियाँ सटी हुई हों यो आचमन करने का विधान किया गया है तदनंतर प्राणायाम करना चाहिए प्राणायाम करते समय पहले प्रणव का उच्चारण करके तुरय पद के साथ गायत्री का उच्चारण करें नासिका के दाहिने से वायु का रेचन करना बाएं से वायु भरना और वायु को धारण किए रहना इन्हें को पंडित पुरुषों ने रेचक पूरक और कुंभक प्राणायाम कहा है। वायु को खींचते समय दाहिनी नासिका को अंगूठे से दबावे इसके बाद कनिष्ठिका और अनामिका दो अंगुलियों से बाई नासिका को बंद कर दे मध्यमा और तर्जनी का स्पर्श होना निंद है संपूर्ण शास्त्रों में संयमशील से योगियों द्वारा इसी प्रकार के रेचक पूरक और कुंभक प्राणायाम का वर्णन किया गया है जो वायु का सृजन करता है वह रेचक जो पूर्ण करता है वह पूरक और जो उसे साम्य स्थिति से धारण किए रहता है वह कुंभक प्राणायाम कहलाता है पूरक करते समय नील कमल दल के समान श्याम सुंदर चतुर्भुज भगवान विष्णु का नाभिदेश में ध्यान करे कुंभक करते समय भगवान की नाभि से प्रकट हुए कमल के आसन पर विराजमान अरुण गौर मिश्रित वर्ण वाली चतुर्भुज ब्रह्मा जी का हृदय में ध्यान करें तथा रेचक करते समय के समान श्वेत वर्ण निर्मल पापों का संहार करने वाले महादेव जी का निराट में ध्यान करें पुरुष पूरक प्राणायाम से भगवान विष्णु का सायज कुंभ से ब्रह्मपद तथा रेचक से भगवान के तृतीय पद का अधिकारी होता है